उनसे भिन्न अन्य मनुष्य दंभी और अभिमानी होते हैं वे मंद बुद्धिमानो आसन देने योग्य गुरुजन के आने पर उन्हें पीड़ा तक नहीं देते जिन्हें स्वयं किनारे हटकर जाने के लिए मार्ग देना उचित है उनके लिए वे अज्ञानी मार्ग नहीं देते जो लोग योग्य हैं पूजन नहीं करते उन्हें पाद्य अथवा भी नहीं देते एवन श्रेष्ठ गुर्जन् से भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं करते अभिमान के साथ ही बड़े हुए लोभ के वशीभूत होकर वे मानवीय पुरुषों का भी अनादर और बड़े बूढ़ों का तिरस्कार करते हैं देवी ऐसे स्वभाव वाले सभी मनुष्य नरक में जाते हैं यदि वे कभी उस नरक से छुटकारा पाते हैं तो बहुत वर्षों तक अन्याय योनियों में भटकने के बाद घृणित अज्ञानी चांडाल आदि के निंदित कुल में जन्म पाते हैं गुरुजनों और वृद्ध पुरुषों को संताप देने वाले लोग की यही गति होती है जो न दंभी हैं न मानी हैं जो देवता और अतिथियों का पूजक लोक पूज्य सबको नमस्कार करने वाला मधुरभाषी सब प्रकार की चेष्टाओं से दूसरों का प्रिय करने वाला समस्त प्राणियों को सदा प्रिय मानने वाला द्वेष रहित प्रसन्न मुख कोमल स्वभाव सबसे स्वागत पूर्वक स्नेहमय वचन बोलने वाला प्राणियों की हिंसा ना करने वाला श्रेष्ठ पुरुषों का विदवत सत्कार पूर्वक पूजन करने वाला मार्ग देने योग्य पुरुषों को मार्ग देने वाला गुरु पूजक और अतिथि को अन्न का अग्रभाग अर्पित करने वाला है ऐसा पुरुष स्वर्ग में जाता है मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है यह साक्षात ब्रह्मा जी का बताया हुआ धर्म है जिसका मैंने वर्णन किया है जिसका आचरण निर्दयता पूर्ण होता है जो सब प्राणियों के मन में भय उपजता है हाथ पैर रस्सी डंडा ढेला खंभा अथवा अन्य साधनों से जीवों को कष्ट देता है हिंसा के लिए उद्वेग पैदा करता है जीवों पर आक्रमण करता और उन्हें दगनक बनाता है ऐसे स्वभाव और आचरण वाला मनुष्य नरक में पड़ता है वह यदि कालक्रम से मनुष्य योनि में जाता है तो अधम कुल में जन्म लेता है वहां उसे नाना प्रकार की बाधाएं और क्लेश सहन करने पड़ते हैं वह अधम मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के फल स्वरूप सब लोगों का देश पात्र होता है इसके विपरीत जो सब प्राणियों को दयापूर्ण दृष्टि से देखता है सबके प्रति मैत्री भाव रखता है पिता के समान निर्भय रहता है दयालु होने के कारण प्राणियों को न डराता है और न मारता ही है जिसके हाथ पैर वश में होते हैं जो संपूर्ण जीवों का विश्वास पात्र है रस्सी डंडा घेला अथवा अस्त्र शस्त्रों से किसी भी जीव को वो वेग नहीं पहुंचाता शुभ कर्म करता और सब पर दया रखता है ऐसे शील आचरण वाला मनुष्य स्वर्ग में जाता है वहां देवताओं की भांति वह दिव्य भवन में आनंद निवास करता है वह यदि पुण्य पक्ष के पश्चात मृत्यु लोक में आता है तो मनुष्य योनि में क्लेश रहित एवं निर्भय होता है वह सुख से जन्म लेता और शील होता है सुख का भागी तथा उद्वेग शून्य होता है देव यह साधु पुरुषों का मार्ग है जहां किसी प्रकार की बाधा नहीं है पार्वती जी ने पूछा भगवन कुछ मनुष्य उहापोह में कुशल दिखाई देते हैं अतः कृपया बताइए किस मार्ग से मनुष्य बुद्धिमान होते हैं तथा जो लोग जन्म से ही अंधे रोगी तथा नपुंसक देखे जाते हैं उनके वैसे होने में क्या कारण है बताने की कृपा करें महादेव जी बोले जो लोग वेद वेत्ता सिद्ध तथा धर्मज्ञ ब्राह्मणों से प्रतिदिन शुभ अशुभ कर्म पूछते हैं और अशुभ का त्याग करके शुभ कर्म का सेवन करते हैं वे इस लोक में सुख से रहते और अंत में स्वर्गगामी होते हैं ऐसे लोग जब फिर कभी मनुष्य योनि में आते हैं सब बुद्धिमान होते हैं जिसका वेद अध्ययन यज्ञ अनुष्ठान में सहायक होता है कल्याण का भागी होता है जो पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डालते हैं वे उस दुष्ट स्वभाव के कारण जन्मानध होते हैं जो दूषित मन से पराई स्त्री को नंगी देखते हैं वे पापी मनुष्य इस लोक में रोग से पीड़ित होते हैं जो मूर्ख और दुराचारी मानव पशु आद के साथ मैं थून करते हैं वे मानों नपुंसक होते हैं जो पश्मों को बाधे रखते तथा गुरु पत्नी गमन करते हैं वे मनुष्य भी नपुंसक होते हैं आर्वती जी ने पूछा देव श्रेष्ठ कौन सा कर्म अनिंद है क्या करने से मनुष्य कल्याण का भागी होता है महा जी ने कहा जो कल्याण मार्ग की रखता हुआ सदा ब्राह्मणों से उसकी जिज्ञासा करता है जो धर्म का अन्वेषण और गुणों की अभिलाषा करता है वह स्वर्ग में जाता है देव यदि कभी यहां फिर मनुष्य योनि में आता है तो मेधावी और धारणा शक्ति से युक्त होता है यह सतपुरुषों का धर्म सबका कल्याण कर करने वाला है अतः इसी पर चलना चाहिए यह मैंने मनुष्यों के हित के लिए बतलाया है पार्वती जी ने पूछा भगवन कुछ लोग व्रत और तप से भ्रष्ट एवं राक्षस के समान देखे जाते हैं और कुछ मनुष्य यज्ञ पारायण दृष्टिगोचर होते हैं यह किस कर्म विपाक का फल है महादेव जी ने कहा देव लोक धर्म के प्रतिपादक शास्त्र और प्राचीन मर्यादा को प्रमाण मानकर जो उसका अनुसरण करते हैं वे दृढ़ संकल्प एवं यज्ञ तत्पर देखे जाते हैं परंतु जो मोह के वशीभूत हो अधर्म को ही धर्म बताते हैं वे व्रत और मर्यादा का लोप करने वाले मानव ब्रह्मराक्षस होते हैं उन्हीं में से जो लोग काल क्रम से यहां फिर मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं वे होम और वटकार से शून्य एवं मनुष्यों में अधम होते हैं देव मैंने तुम्हारे संदेह का निवारण करने के लिए यह मनुष्यों के शुभा शुभ अशुभ कर्म का निरूपण किया है भगवान दासुदेव का महात्म्य दास जी कहते हैं जगन माता पार्वती अपने स्वामी से कही हुई सब बातें आज से ही सुनकर बड़ी प्रसन्न हुईं उस समय वहां तीर्थ यात्रा के प्रसंग में जो मुनि और उस समय वहां तीर्थ यात्रा के प्रसंग से जो मुनि उस पर्वत पर गए थे उन्होंने भी शूलपाणि महादेव जी का पूजन और प्रणाम करके सब लोगों के हित के लिए प्रश्न किया मुनि ने कहा त्रिलोचन आपको नमस्कार है इस रोमांचकारी महाभयंकर संसार में अज्ञानी पुरुष चिरकाल से भटक रहे हैं वे जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं बताइए हम यही सुनना चाहते हैं महादेव जी बोले दिजों कर्म बंधन में बंधकर दुख भोगने वाले मनुष्यों के लिए मैं भगवान वासुदेव से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं देखता जो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान वासुदेव का मन वाणी और क्रिया द्वारा विधि पूर्वक पूजन करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं जिनका मन जगन में भगवान वासुदेव में नहीं लगा उनके जीवन से और पशुओं की भांति चेष्टा से क्या लाभ हुआ मुनियों ने कहा सर्वलोकवंदित पिनाकधारी भगवान शंकर हम भगवान वासुदेव का महात्म्य सुनना चाहते हैं महादेव जी बोले सनातन पुरुष श्री हरि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं उनका शरीर विग्रह श्याम वर्ण है उनकी कांति जांबुनद नामक स्वर्ण के समान है वे मेघ रहित आकाश में सूर्य की भांति प्रकाशित होते हैं उनके 10 भुजाएं हैं वे महातेजस्वी और देव शत्रुओं के नाशक हैं उनके वक्षस्थल में शिवस्त का चिन्ह शोभा पाता है वे इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण देववृंद के अधिपति हैं उनके उधर से ब्रह्मा का और मस्तक से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है सिर के बालों से नक्षत्र और ग्रह तथा रोमावलियों से देवता और असुर उत्पन्न हुए हैं उनके शरीर से ऋषि और सनातन लोक प्रकट हुए हैं वे साक्षात ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान हैं वे ही संपूर्ण पृथ्वी के रचयिता और तीनों लोकों के स्वामी हैं स्थावर जंगम भूतों का संहार करने वाले वे ही हैं वे देवताओं के भी देवता और रक्षक हैं शत्रुओं को ताप देने वाले सर्वज्ञ सर्वसिष्टा सर्वव्यापी और सब और मुख वाले हैं तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है वे सनातन महाभाग गोविंद के नाम से विख्यात हैं देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए वे मानव शरीर में अवतीर्ण होकर वे समस्त भूपालों का युद्ध में संहार करेंगे